ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज सुनते, आज आज सुनते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर वाचक स्वर भारती परिमल कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी हसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ कुछ ताश के पत्ते थे उसके मुंह पर गंभीर विशाद के साथ धैर्य की रेखा थी मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ उसके अभाव में भी संपन्नता थी मैंने पूछा क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा मैंने सब देखा है यहाँ चूड़ी फेंकते हैं खिलौनों पर निशाना लगाते हैं तीर से नंबर छेदते हैं मुझे, मुझे तो, तो खिलौने पर निशाना लगाना, लगाना अच्छा, अच्छा मालूम हुआ जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा, निकम्मा है उससे, उससे अच्छा तो ताश, तो ताश का खेल ताश मैं ही मैं दिखा सकता हूँ उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है वहाँ तुम गए थे नहीं वहाँ मैं नहीं जा सका टिकट लगता है मैंने कहा तो चल मैं वहाँ, मैं वहाँ पर, पर तुमको, तुमको लिवा चलू, चलू। मैंने मन, मन, मन, मन ही मन कहा भाई आज, आज के आज तुम ही मित्र तुम रहे।, रहे उसने, उसने कहा, कहा वहाँ जाकर, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा चलिए निशाना लगाया जाए मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी हम दोनों, दोनों शरबत पीकर निशाना, निशाना लगाने, लगाने चले, चले। राह रा में ही उससे पूछा तुम्हारे घर में, में और, और कौन बाम है माँ और, और बाबूजी बाब उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया बाबूजी जेल में है क्यों देश के लिए वह गर्व से बोला और तुम्हारी माँ वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ कुछ पैसे ले जाऊंगा तुम माँ को पथे दूंगा मुझे शरबत न पिलाकर, आपने मेरा खेल देखकर, मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती मैं आश्चर्य से उस तेरह चौदह वर्ष के लड़के को देखने लगा हाँ, हाँ, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, जी बीमार है, है। इसीलिए मैं नहीं गया, गया। कहा नहीं गए जेल, जेल, जेल में जब लोग, लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, हैं, तो मैं, तो मैं क्यों न दिखाकर कर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं? मैंने दीर्घ निश्वास लिया, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे मन व्यग्र हो उठा मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए हम दोनों दोनो उस, उस जगह पर पहुंचे जहाँ खिलौने को, को, को गेंद से गेन गिराया जाता, जाता था।, था मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए वह निकला पक्का निशानेबाज उसकी, उसकी गेंद खाली नहीं गई देखने वाले दंग रह गए उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया लेकिन उठाता कैसे कुछ, कुछ मेरी रुमाल में बांधे, बांधे, बांधे कुछ, कुछ जेब में रख लिए लड़के ने कहा, कहा बाबूजी, आपको आप तमाशा, तमाशा दिखाऊंगा बाहर आई मैं चलता, चलता हूँ वह नौ दो ग्यारह हो गया, गया। मैंने, मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा झूले के पास, पास, पास लोगों का ऊपर नीचे आना, आना देखने लगा अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा बाबूजी, मैंने मैं पूछा, पूछा कौन, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर कलकत्ते के सुरम्य बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरे हुए एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था बातें बाते हो रही थी, थी इतने में, में, में, में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा हाथ में चार, चार खाने का खादी का झूला साफ चांगिया और, और आधी बाहू का कुर्ता ता, ता, ता, ता. मस्तानी, मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर वह कहने लगा बाबूजी नमस्ते आज कही तो खेल दिखाऊं नहीं जी अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबू नहीं जी तुमको क्रोध से, मैं, से मैं, मैं कुछ और कहने जा रहा था श्रीमती जी ने कहा दिख दिखलाओ जी भला कुछ मन तो पहले मैं तो तो चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था उसने खेल आरंभ किया उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे भालू मनाने लगा बिल्ली रूठने लगी, लगी बंदर घुड़कने लगा गुड़िया, गुड़िया का ब्याह हुआ गुड्डा वर, वर काना वर निकला लड़के की वाचालता, वाचालता से ही, ही अभिनय हो रहा था सब, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है यही तो संसार है ताश के सब पत्ते लाल हो गए फिर सब काले हो गए गले, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टु अपने आप, आप, आप नाच रहे, नाच रहे थे कहा, मैंने कहा अब हो चुका अपना खेल बटोर लो, लो. लो हम लोग भी अब जाएंगे श्रीमती जी ने धीरे से उसे एक रुपया दे दिया वह उछल पड़ा मैंने कहा लड़के छोटा जादूगर कहिए यही मेरा नाम है इसी से मेरी जीविका है मैं कुछ बोलना ही चाहता था की श्रीमती जी ने कहा अच्छा, अच्छा तुम इस रुपए से, से क्या, क्या करोगे? पहले, पहले भरपेट पकोड़ी, पकोड़ी खाऊंगा फिर, फिर एक सूती, सूती कंबल, कंबल लूंगा मेरा, मेरा क्रोध, क्रोध अब लौट आया, आया। मैं, मैं, अपने, मैं पर अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा ओहो कितना स्वार्थी हूँ मैं उसके एक रुपया पाने पर मैं ईर्षा करने लगा था ना? वह नमस्कार करके चला गया हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी एक शांत वातावरण था हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था तभी सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कम्बल कंधे पर डाले मिल गया मैंने, मैंने मोटर रोककर उससे, उससे पूछा तुम यहाँ कहा आ, मेरी, मेरी माँ यही, यही है, है ना? आ, अब, अब उसे, उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है मैं उतर गया।, गया उस झोपड़ी में देखा, देखा तो एक, एक स्त्री चितड़ो से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी मुझे, मुझे अपने ऑफिस में, में समय, से समय से पहुंचना था कलकत्ते से मन, मन उब गया, गया था।, था फिर भी फिर चलते, चलते, चलते चलते एक, एक बार, बार उस उद्यान की ओर देखने, देखने की इच्छा हुई, हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा जल्द लॉर्ड जो आना था दस बज चुके थे मैंने, मैंने देखा, देखा कि उस, कि उस निर्मल धूप में, में, में सड़क, सड़क के किनारे एक कपड़े कपर, पर छोटे जादूगर का रंगमंच रंग सजा हुआ था मैं मोटर रोककर उतर पड़ा, पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही, रही, रही थी भालू मनाने चला था ब्याह की तैयारी थी यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं जाता था, था मानो, मानो उसके, उसके रोए रो, रो रहे थे मैं आश्चर्य से, से देख रहा था।, था खेल हो जाने पर, पर पैसा, पैसा बटोर कर उसने भीड़ में, भीड़ में मुझे देखा।, देखा वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो उठा मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना मेरी घड़ी समीप है अविचल भाव से उसने, उसने कहा, कहा तब भी तुम, तुम खेल दिखना ले चले, दिखना ले चले आए।, आए मैंने कुछ, मैंने कुछ क्रोध, क्रोध से कहा, कहा मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है उसके अनुपात से वह तुलना करता है उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी उसने कहा ना क्यों आता और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई उसके छोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो मोटर वाला मेरे बताए हुए पंथ पर चल पड़ा कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारता हुआ घुस गया मैं भी पीछे था किंतु स्त्री के मुँह ऐसी बे निकल रह गया उसके, उसके दुर्बल हाथ, हाथ उठकर गिर गए जादूगर उससे लिपटा हुआ, हुआ रो रहा था मैं, मैं स्तब्ध था उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारोर मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा अभी, अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर वाचक स्वर भारती परिमि